श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ सप्तमोध्याय अश्वस्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वस्थामा का मान मर्दन सौनकवाच निर्गते नारदे सुत भगवान्दरायण तदि प्रेत तथा विभु श्री सौनक जी ने पूछा सूजी सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्हास प्रोक्त ऋषिरा तत्र सूत जी ने कहा ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं तस्मिन स्व आश्रमे व्यासो बदरी संड मंडित आसीनोप उपस्प्य प्रणिद्यो मना स्वयं वही व्यास जी का अपना आश्रम है उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया भक्तिगेन मन से सम्यक प्रणीते मलि अपश्यत पुरुष पूर्व माया चदपाश्रया उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदिपुर परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा या संबोहि जीव आत्मा त्रिगुणात्मक पर मनुतेन तत्त चाभिप्य इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है अनर्थोपम साक्षात भक्ति योग मथोक्ष जय लोक जानतो इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते यही समझकर उन्होंने इस परम हंसों की संहिता भागवत की रचना की यस्याम वै श्री महाजा कृष्ण परम पौरुषे भक्तिरुत्प्यते पुंसोक मोहा भया इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेमयी भक्ति हो जाती है जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं ससंहिता भागवतीक्रम्य च आत्मज सुखमध्या प्रियात मुनि उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया सौन कुवाच स वै निवृत्त निरत सर्वत्रोपेक्षको मुनि कश्यवा बृहती मेता श्री सौनक जी ने पूछा श्री सुखदेव जी तो अत्यंत परायण है उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया सुतवाच आत्मा रामच मुनियो निर्गन्थाप्यु कुरवंत्य है श्री शुद्धि ने कहा जो लोग ज्ञानी हैं जिनकी अविद्या की गाठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं वे भी भगवान की अहेतु हेतु रहित भक्ति किया करते हैं क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं हरिर्गुणा क्षिप्तम तिर भगवान ख्यानम विष्णु जनप्रिय फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया परीक्षितोथ राज जन्म संस्था च पांडुपुत्राण्ये कृष्ण कथोदय फिर से सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया यदा अमृधे कौरव संजयाना वीरे वीर गतिम भकोधरा विध गधा विमर्श भगनोरदंड धित राष्ट्रपुत्रे सोनक जी अब मैं राजसी परिचित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुन कहता हूँ क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है यदा मृधे कौरसिंजयाना वीरे स्व वीरगति गु विकोधराद्ध गाश भग्नोरुदंडे धितष्टपुत्री भर्त प्रिय द्रोड़ीती पश्यन्षाता स्वताम शिरांसी उपाद विप्रियमे तस्ुगुपर्हय वि जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी तब अश्वस्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर कर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट कर उसे भेंट किए यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी क्योंकि ऐसे नीचकर्म की सभी निंदा करते हैं तदारुस्पला तदा उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई उसकी आंखों में आंसू छलछला आए वह रोने लगी अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा तदा तदाशुचस्ते प्रजा विभद्धे यद्रम्हबंधो सिर आततायि गांडी वक्त रूपा हरे ता क्रम्यस नुत्र कल्याणी मैं तुम्हारे आँसु तब पूछूँगा जब उस आताताई ब्राह्मणाध्वम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंधेष्ट क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी आता आग लगाने वाला जहर देने वाला बुरी नीति से हाथ में अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने वाला धन लूटने वाला खेत और स्त्री को छीनने वाला ये छह आताई आता कहलाते हैं इत प्रिया अम्बल गो विचित्र जल पी सह शांत्युत मित्र सूत उग्र धन्वा कपित ध्वजो गोरुपुत्र अर्जुन ने इन मीठी और पवित्र विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडी धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुगृह अश्वस्थामा के पीछे दौड़ पड़े गुरुपित्र अश्वस्थामा के पीछे दौड़ पड़े तमापतम सविलक्ष्य दूरा कुमार हो मनारथे नाद्रवत प्राण परेम जावम रुद्रभयाद्यारह बच्चों की हत्या से अश्वस्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भय भी सूर्य की भांति भागता रहा यदा यदाणम आत्मनमत वजिनम अस्त्रम ब्रह्म सि आत्मत्राणम जजात्मज जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्म ब्रह्मास्त्र ही समझा अथोपस्पृश्य सलिल सन्दधे तोपार उपस्थिते यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का सन्धान किया ततः दुष्कृत तेज प्रचंडम सर्वतोदिशाणप प्राणापदम प्रेक्ष विष्णु जिष्णुर्वाच उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक प्र, बड़ा प्रचंड तेज फैल गया अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आबनी है तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की अर्जुन वाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो हो भक्त नाम अभयंकरो दह माना सी अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो तुम्हारी शक्ति अनंत है तुम्ही भक्तों को अभय देने वाले हो जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो तुम आद्य पुरुष कैवल्य सिमरे तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो अपनी चिस्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगा अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो सीवलोक माया मोहित चेतथ विधत्ते स्वयं विर्जेन श्रेयो धर्मक्षण वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीव के लिए धर्मादिप कल्याण का विधान करते हो यहाँ चावत चावतास्ते भुव भारषया स्वाम च भावा अनुध्या तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हनन करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्ति जनों के भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है किमिद स्वीकृत वेदी देवदेव नेदमहत मुखमा जाति तेज परम दुण स्वयं प्रकाश प्रकाशस्वरूप श्रीकृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है यह क्या है कहां से क्यों आ रहा है इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है श्री भगवान वाच वेदेद द्रोणपुत्र से ब्राह्मित नई वा सौ वेद संहारम प्राणबाध भगवान ने कहा अर्जुन यह अश्वस्थामा का चलाए हुआ ब्रह्मास्त्र है यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता ना यश्यतम किंचित अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम जस्त्रते तेज उन्नत अस्त्रो यस्त्र तेजाम किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भाति जानते ही हो ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड को बुझा दो फालगुना परिक्रम्य ब्राह्म ब्राह्म ब्रह्म ब्रह्मा संदे सूर्य जी कहते हैं अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे भगवान की बात सुनकर उन्होंने आगमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया संघत्या वेष्ट उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलय कालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकरा कर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे दृष्टवा प्रजा सर्वात मम सत तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सामर्तक अग्नि है प्रजोप्ल मालक्ष मत च वासुदेव उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया त्य दारुण गौतमी सतम बवंधाम यथाम अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी उन्होंने झपट कर उस क्रूर अस्वस्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध लेकुपित भगवान अम्बुज अस्वस्थामा को बलपूर्वक बांध कर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाह तब उनसे कंवलैन भगवान श्रीकृष्ण ने कुपित होकर कहा मैनम पार्थारिता तुम ब्रह्मबंधो मिमम दही जो सावनाग सुपता नवधी ने सी बालकान अर्जुन इस ब्राह्मण ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है इसको तो मार ही डालो इसने रातों रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है प्रमत्तन्मत्त सुप्तम बालम श्रिम जनम प्रपन्नम भीत न ऋपुहती धर्मवीन धर्मेत पुरुष असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते स्वणान्य पराणे प्रकृष्णा घृण खल तद्वद स्त्य ही श्रेय हो यदो सामान परंतु जो दुष्ट और कुर क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही इसके लिए कल्याणकारी है क्योंकि वैसे आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरक कामी होता है प्रतिश्रुतम चवता यस्ते फिर मेरे सामने ही तुमने से प्रतिज्ञा की थी मानवती जिसने तुम्हारा पुत्रों का है। उसका सिर मैं उतार लाऊंगा तदसौ बध्यता भर्तुस्मी इस पापी कुलांगार आता ताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो एवं परीक्षता न छुसुतम यद्यप्यात्मा हनम महान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की परंतु अर्जुन का हृदय महान था यद्यपि अश्वस्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई प्रियारथी नवेदी हम सोचन्त्या आत्मजान हतान इसके बाद अपने मित्र और साथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया तथारृतम पशुवत पास बद्धम अवांग मुख कर्म जुगुप्त तेनाच कृष्णापकृतम वाम स्वभा कृपया द्रौपदी ने देखा कि अस्वस्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वस्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर कर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वस्थामा को नमस्कार किया हुआ चात बंधना नयत नम सती मुत्यताम मुत्यताम हे स ब्राह्मणों नितराम गुरु गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ उसने कहा छोड़ दो इन्हें छोड़ दो ये ब्राह्मण है हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है सरहस्यो धनुर्वेदर्गोप अस्त्रता शिक्षित जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ समस्त शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है साये सा ये स भगवान द्रोणा प्रजा रूपेण वर्तते तस्त्मोर्धम पत्न आस्ते नान भगवीर सुपी वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं उनके अर्धांग्नि कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी वे सभी जीवित हैं वे अभी जीवित हैं तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवदिगौरव कुलम वृजनम नाती पूज्य वंद्यम अभीक्षणस महाभाग्यवान्न आर्यपुत्र आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है मारोदी तस्नी गौतमी पति यथा हमृत वत्सारोह जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आँखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए यही कौपिता ब्रह्मकुलम राज्य ही रजितात्म भी प्रदहत्यासु प्रदहत्या सुचारित जो श्रृंखल राजा अपने कुकृत्यो से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सब परिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है धर्म न्याय सकुण निर्वली कम समा धर्म सुराज्य प्रत्यन ध्वजो दिजा सूर्यजी ने कहा सोनक का दि द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी राजा ने रानी अतिव राजन किया भगवान देव की पुत्रो ये चांदोषित साथ ही नकुलहदेव सात की अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी दर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया त्रहा श्रेयान तो बधा स्मृत न भरतुन्ना चार थे यो हन उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला उसका तो वध ही उत्तम है निशम्याम द्रौपद द्रौपद्या चतुर्भुज आलोक्य वजनम सख्योमा संभा भगवान श्रीकृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हँसते हुए से कहा श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबंधुर्न हंत आता मय ओं परिपाशानुशासनम् भगवान श्री कृष्ण बोले पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आताताई को मार ही डालना चाहिए शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो करो प्रतिश्रुतम सत्यम शांत प्रिया प्रियम से न पांचालय तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो साथ ही भीम सेन द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो भी करो सुतुवाचम अर्जुन सहसा हरेम जहार्य सूत जी कहते हैं अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से के के सिर की मड़ी उसके बालों के साथ उतार ली। रसना बालकों की हत्या करने से वह तो पहले ही हो गया था अब मड़ी और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया वपनम द्रविणादान स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधो नाम वधोन्ल्योद मोड़ देना धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना यही ब्राह्मण धर्म ब्राह्मणाधमों का वध है उनके लिए इससे भिन्न शरीर शारीरिक वध का विधान नहीं है पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वामृता जत्त्यम पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दहादिअन्तेष्टि क्रिया की इस श्रीमद्भागवते महाप्राण पार सीतायाँ प्रथम स्कंदे दौड़ी निग्रहो नाम सप्तमोध्या